श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्णदेव की तंत्र साधना अष्ट सिद्धि के संबंध में स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप श्री रामकृष्ण देव के अड़िमादी सिद्धिकालीन अनुभव के प्रसंग में एक घटना का हम स्मरण हो हमें स्मरण हो रहा है एक दिन स्वामी विवेकानंद को पंचवटी के नीचे एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा था देखो मेरे अंदर लोक प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां विद्यमान हैं किंतु उनके कभी प्रयोग न करने का मैंने बहुत पहले से ही निश्चय कर लिया है मुझे उनके प्रयोग की कोई आवश्यकता भी दिखाई नहीं दे रही है तुझे तुझे धर्म प्रचार आदि अनेक कार्य करने हैं अतः उन वस्तुओं को तुझे देने का ही मैंने निश्चय किया है तू उन्हें ग्रहण कर इसके उत्तर में स्वामी जी ने पूछा यह बताइए कि क्या उन वस्तुओं से मुझे ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी तदनंतर श्री राम कृष्ण देव के कथन से जब उन्हें यह विदित हुआ कि उनके द्वारा धर्म प्रचार आदि कार्यों में कुछ अंश तक सहायता प्राप्त हो सकती है किंतु ईश्वर प्राप्ति में वे कुछ भी सहायक न होंगे तब वे उन्हें लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए स्वामी जी कहते थे कि उनके इस आचरण से श्री रामकृष्ण देव उन पर विशेष प्रसन्न हुए थे श्री जगन्माता की मोहनी माया के दर्शन की आकांक्षा हृदय में उदित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने उस समय देखा था कि एक अपूर्व सुंदरी रमड़ी गंगा जी के भीतर से निकलकर धीरे धीरे पंचवटी के नीचे उपस्थित हुई उन्होंने देखा कि वह पूर्ण गर्भवती है तथा वह उनके समक्ष ही एक सुंदर पुत्र को प्रसव कर उसे स्नेहपूर्वक स्तनपान करा रही है दूसरे क्षण ही उनको यह दिखाई दिया कि कठोर विकराल रूप धारण कर उस शिशु को निगलने के पश्चात वह पुनः गंगा जी में प्रविष्ट हो गई उपरोक्त दर्शन के सिवाय श्री रामकृष्ण देव ने उस समय दस भुज से लगाकर कर द्विभुज पर्यंत इतनी देव मूर्तियों का दर्शन किया था कि जिसकी कोई गणना नहीं है उनमें से किसी किसी ने उनको नाना प्रकार से उपदेश भी प्रदान किए थे वह सभी मूर्तियाँ अपूर्व सौंदर्यशाली थी किंतु हमने उन्हें कहते सुना है कि श्री राजेश्वरी या छोडशी मूर्ति के सौंदर्य के साथ उनके रूपों की कोई तुलना नहीं हो सकती वे कहते थे षोडशी या त्रिपुरा मूर्ति का सौंदर्य मुझे ऐसा अद्भुत दिख पड़ा कि उसके शरीर से रूप लावण्य मानो सचमुच ही टपक रहा हो और चारों दिशाओं में फैल रहा हो इसके अतिरिक्त उस समय अनेक भैरव तथा देवी देवता के दर्शन भी श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुए थे तंत्र साधना के समय से श्री रामकृष्ण देव के जीवन में नित्य प्रति इतने अलौकिक दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुए थे कि हम समझते हैं उनका सम्यक उल्लेख करना मनुष्य की सीमित शक्ति से बाहर की बात है तंत्रोक्त साधना के समय से श्री रामकृष्ण देव का सुसुमना द्वार पूर्ण रूपेण उन्मुक्त हो जाने से बालक जैसी स्थिति में उनके सुप्रतिष्ठित होने की बात हमने उनके श्रीमुख से सुनी है उस समय के अंत में प्रयास करने पर भी वे अपने शरीर पर पहनने का वस्त्र तथा यज्ञोपवीत नहीं रख पाते थे वे कब कहाँ गिर जाते थे इसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था यह कहना ही पर्याप्त है कि श्री जगदम्बा के श्री चरणों में उनका मन सतत संलग्न रहने के कारण उन्हें अपने शरीर का ज्ञान न रहना इसका मुख्य कारण था शिक्षा पूर्वक उन्होंने कभी वैसा आचरण नहीं किया था अथवा अन्यन्महंसों की तरह उन्होंने नग्न रहने का भी कभी अभ्यास नहीं किया था यह भी हमने कई बार उनके श्रीमुख से सुना है श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उक्त साधनाओं के उपरांत समस्त पदार्थों में उनकी अद्वैत बुद्धि इस प्रकार प्रबल रूप से वर्धित हुई थी कि बाल्यावस्था से जिस वस्तु को वे हे या तुक्ष समझते थे वह भी उन्हें महान पवित्र वस्तुओं के सदृश दिखाई देती थी वे कहते थे तुलसी दल तथा मूंगनी की पत्ती मुझे समान रूप से पवित्र अनुभव होती थी इसी समय आगे कुछ वर्षों तक श्री रामकृष्ण देव की अंग कांति इतनी अधिक वर्धित हुई थी कि लोग उनकी ओर सदा एकटप देखा करते थे तदर्थ उनको अभिमान शून्य चित्त में इस प्रकार का असंतोष उत्पन्न होता था कि वे उस दिव्य कांति के परिहार के निमित्त श्री जगदम्बा के समीप बहुधा प्रार्थना करते हुए कहते थे माँ मेरे लिए इस बाह्य रूप की चिनचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है इसे लेकर तू मुझे आंतरिक आध्यात्मिक रूप प्रदान कर यथा समय उनकी यह प्रार्थना पूर्ण हुई थी जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है तंत्रोक्त साधना के समय ब्राह्मणी ने जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की सहायता की थी श्री रामकृष्ण देव ने भी आगे चलकर ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणी के आध्यात्मिक जीवन के पूर्णता संपादन में विशेष सहायता प्रदान की थी उनके द्वारा ऐसा न किए जाने पर ब्राह्मणी के लिए दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होना कभी संभव नहीं था इस बात का आभास्यत्र दिया गया है ब्राह्मणी का नाम योगेश्वरी था तथा श्री रामकृष्णदेव उन्हें श्री योग माया की अंश संभूत कहकर निर्देश किया करते थे तंत्र साधना के प्रभाव से दिव्य शक्ति प्राप्त कर श्री रामकृष्णदेव को एक और विषय की उपलब्धि हुई थी तथा श्री जगदम्बा की कृपा से उनको यह विदित हुआ था कि भविष्य में अनेक व्यक्ति उनके समीप धर्म लाभ के निमित्त उपस्थित हो कितार्थ होंगे उनके परम अनुगत मथुर बाबू तथा हृदय आदि से उन्होंने अपने इस उपलब्धि की चर्चा की थी यह सुनकर मथुर बाबू ने कहा था बाबा यह तो बहुत ही सुंदर बात है हम सब मिलकर आपके साथ आनंद मनाएंगे